मंत्र पाठ हाँ जी ओ सहनावतो सहनौ भुनस्तु सह वीर कर्वा वह ते विषा ओम शांति है। शांति है। शांति चलिए जी आगर नमस्ते ईश्वर कितने पास थे हम जो समाधि पात का जो इकतालीसवा सूत्र है क्षीण वृत्तीय सेवा मने ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्यू स्वस्था समापत्ति ही इस पर विचार कर लिए थे कोई शंका तो नहीं है न? ना नहीं थी जब मन के एकाग्रता हो जाती है अर्थात वृत्तियाँ जब क्षीण हो जाती है क्षीण होने के बाद अर्थात जब वृत्तिया क्षीण हुई तो वह वृत्ति तो चित्त जो है शुद्ध हो जाता है कैसे तो अभिजात से जैसे अभिजात अभि उत्पन्न हुआ जो मणि है जो स्फटिक मणि है वह जैसे निर्मल होता है और शुद्ध होता है तो उसी तरीके से शुद्ध हुआ जो मन है शुद्ध हुआ जो चित्त है ऐसे चित्त का जो है ऐसे चित्त की जो समापत्ति होती है समाधि होती है वह समाधि ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य तीन जो चीज हुआ ग्रहित्री हो गया पदार्थ आत्मा ग्रहण हो गया इंद्रिय और ग्राह्य हो गया जो विषय इनमें जो, इन जो तत्व जनता है तत् बने उन पदार्थों में स्थित चित्त की जो तदाकरता है तदरूपता है वही चित्त की समापत्ति है वही क्षीण वृत्ति वाले जो चित्त है अर्थात एकाग्र वृत्ति वाले जो चित्र है चित्त है उसकी समापत्ति होती है समाधि होती है तो अब उसी के संबंध में आगे कहा जा रहा है उसी भाई वो जो समापत्ति होती है वह किस विषय वाली होती है कैसी होती है बने जब मन एकाग्र हो जाता है जब क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त जो चित्त की अवस्था है इससे जब रहित चित्त हो जाता है और जब एकाग्रता हो जाती है समापत्ति होती है तो वो जो समापत्ति है किस तरह की होती है उसका स्टेज अलग अलग तरीके का है जैसे जैसे जितनी जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है उतने उतने उसके अंदर जो है समापत्ति है समाधि है उस समाधि में भिन्नता होती जाती है उतने ही उतने वह गहराई में जाता जाता है तो ये जो पीछे जो आपने पढ़ा है आप, मैंने आपको जो पढ़ाया था कि चार प्रकार के जो सम्प्रज्ञात समाधि है वितर्क विचार आनंद रश्मिता उसमें से जो वितर्क समापत्ति है वितर्क नामक जो समाधि है वितरकानु संप्रजात समाधि है तो वह वितरकानुगाप्रजात समाधि के दो भेद हैं, एक सवितर्क समापत्ति और दूसरा है निर्वित समापत्ति हाँ तो यहाँ पर जो है सवितर्क मन वितरक संप्रदा समाधि है जब चित्र के एकाग्रता होती है एकाग्र अवस्था में जो समाधि हुई तो वापत्ति जो हुई वह किस विषय वाली होती है क्या क्या चीज की समाधि में प्रत्यक्ष कर रहा होता है वह योगी तो वहाँ पर सत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकरणा सवितर का समापत्ति ही सत्र माने उनमें से उनमें से किमें से वो जो सवितर्मापत्ति का समापत्ति है का समापत्ति है, ऐसे सविचारा समापत्ति है निर्विचारा समापत्ति है चार प्रकार की समापत्ति हुई, वितर्क इतर, हुईगत में दो होता है और विचार विचारानुगत में दो होता है निर्विचारा और सविचारा सविचार और निर्विचारा समापत्ति तो ये जो समापत्ति है समाधि है विर्कानुगत संप्रज्ञान समाधि और विचार संप्रज्ञान समाधि और तो उनके जो चार भेद हो गए चार उसमें जो स्थिति होती है मन की जो स्थिति होती है मन की जो समापत्ति होती है मन की जो समाधि होती है वह वितरकानुगत में स्थूल का होता है और विचार में सूक्ष्म का होता है तो उसमें से ये करे तत्व मने उनमें से उन चारो में अर्थात उन वितरकानुगत और विचार समाधि में में से बोल रहे हैं कि सवितर का जो समापत्ति है सवितर का समापत्ति ही क्या है शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा बोल रहे हैं कि शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा मैंने शब्द एक हुआ दूसरा है अर्थ वस्तु और तीसरा है उसका ज्ञान मान शब्द अर्थ और ज्ञान तो जैसे गौ शब्द है और गौ शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ हो गया और जो ज्ञान है मान उस अर्थ का जो ज्ञान है या शब्द भी का तो शब्द का भी ज्ञान हो गया गऊ ये शब्द है ये ज्ञान की ये सुंदर शब्द है इत्यादि तो ये शब्द अर्थ और ज्ञान के ज्ञान शब्द अर्थ और ज्ञानों के जो विकल्प है शब्द अर्थ ज्ञान ये जो विकल्प है ये जो भेद है विकल्प मान भेद विकल्प मानेगा तो भेद में भेद हो गया ना जी तो भेद में भेद हो गया ना जी गौ के लिए नहीं तीन चीज तो अलग अलग है ना जी शब्द अलग है हाँ जी अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है ना हाँ जी वो तो अलग है वैसे एक ही वस्तु के बारे में इस कह रहा था कि अभेद में भेद कर दिया हम लोगों ने ये इन तीनों का न, भेद में अभेद किया है हाँ अभेद में भेद किया यही मैं कह रहा हूँ जी नहीं अभेद में भेद नहीं भेद में अभेद अच्छा अभेद में भेद नहीं अच्छा अच्छा कि अभेद इस कारण कि गाए तो कहा गाय गाय गाय है है है है उसका उस तो उसके जो, है, जो, जो, जो जो सामने अर्थ है, हाँ जी वस्तु और उस वस्तु के लिए किस शब्द का आपने प्रयोग किया है किस शब्द से आपने संकेत किया है उस अर्थ को हाँ जी गौ शब्द से किया है ना आप हाँ जी वो सामने जो गाय है या सामने आप जैसे मान लीजिए आप ही ले लीजिए की ये जो सामने जो है जो कि आप पढ़ रहे हैं तो सामने जो सुधीर आनंद है तो वह अर्थ तो सामने जो बैठा हुआ है वो हुआ न जी हाँ जी और उस अर्थ के लिए किस शब्द से उस अर्थ का संकेत किस शब्द से कर रहे है सुधीर आनंद के सुधीर आनंद हाँ तो सुधीर आनंद शब्द हो गया और उसके उससे जो जन्य ज्ञान है मतलब अर्थ जो सामने जो अर्थ है सामने हो क्या अर्थ हाँ जी। और तीसरा मैंने जो कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से जो पढ़ रहा है वो सामने से ही अर्थ लेना है अभी और तीसरा उसका ज्ञान कि ये सुधीर आनंद जी हैं ऐसा बोझ तीन अलग अलग चीज हो गया ना जी जी हाँ वैसे एक रूप में तो अलग भी है तीन हाँ। मैंने है ही अलग अलग जो इसलिए है क्योंकि शब्द के धर्म अलग हैं, अर्थ के धर्म अलग है ठीक है और ज्ञान के धर्म अलग हैं। एक तभी होगा ना जब जबकि तीनों का धर्म एक हो अब जैसे मान लीजिए जल है और अग्नि है जल भी वस्तु है सत्तात्मक वस्तु है और अग्नि भी सत्तात्मक वस्तु है परंतु क्या जल अग्नि है नु नहीं है कि जल का सत्तात्मक होते सत्तात्वे न एक है ठीक है सत्तात्वे यदि आप कहें तो ये भी आ, क्या बोलते हैं कि जल भी सत है और अग्नि भी सत है ये दोनों होते हुए दिन दोनों के सत्ता होते हुए भी अलग दोनों है। के धर्म अलग अलग है आ, धर्म अलग हैं उस धर्म के आधार पर ही तो हम भेद करते हैं हाँ जी धर्म माने गुण प्रोपर्टी धर्म का मतलब क्या लेंगे जी यहाँ पे गुण लेंगे हाँ धर्म का गुन, गुन, गुन, तो गुण प्रोपर्टी तो अग्नि का जो धर्म है दाहता अग्नि का धर्म जो है वह प्रकाशत्व तो दाहता प्रकाशत्व इत्यादि जो अग्नि के धर्म है वही धर्म क्या जल के है बिल्कुल नहीं नहीं ना जी उसके शीतलता है उसके धर्म रस है तो दोनों के धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों पदार्थ अलग अलग हैं ऐसे ही दोनों को आप एक नहीं कह सकते हाँ वो, तो, वो तो अलग हैं बिल्कुल अलग हैं बिल्कुल ऐसे है बिल्कुल अलग परंतु अलग होते हुए भी एक है आप बुद्धि किस स्तर पर है उस पर ये निर्भर करता है अलग अलग है तो कोई संदेह नहीं तो दोनों के धर्म अलग अलग है परंतु सत्ता दोनों की है ना जी हाँ जी तो सत्ता पे न एक हुआ कि नहीं तो आप भी मनुष्य हैं हम भी मनुष्य हैं हाँ और दूसरे व्यक्ति भी मनुष्य है वो तो मनुष्यत्व हम और आप दोनों एक नहीं है नहीं उसमें तो है बिल्कुल है जी है जी परंतु मनुष्यत्व एक होते हुए भी अलग अलग है कि नहीं हाँ जी आपके गुण अलग हैं हमारे गुण अलग हैं हमारे धर्म अलग हैं आपके धर्म अलग हैं। व्यक्ति तो धर्म से ही किसी चीज को पृथक करता है नी हाँ ठीक है जी बता धर्म ही व्यक्ति को भेद करता है यदि धर्म नहीं है धर्म ही नहीं न पशु भी समाना जैसे कहते ना जी धर्म से हीन जो व्यक्ति है वो पशु है अर्थात पशु में और मनुष्य में जो भेद करने वाला है कि वो क्या है धर्म ही तो है ना जी हाँ जी नहीं ठीक है धर्म ही न पशु भी समाना होता है इसीलिए हाँ तो ऐसे ही शब्द अर्थ और ज्ञान इन चीज है शब्द का धर्म क्या है? शब्द का धर्म है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित एक इत्यादि धर्म है शब्द का शब्द जो स्वर है शब्द जो है कोई जोर से बोला जाता है जो स्वर है स्वर का धर्म है उदात्त, अनुदात्त, तो कोई भी शब्द स्वर से तो युक्त ही होता है ना नी हां बिना स्वर के तो व्यंजन का उच्चारण ही नहीं हो सकता हां तो इसीलिए उदात अंगात्त त्वरित मृदु मध्य तीव्र मधुरता इत्यादि जो है अब जो है कि मृदु मध्य तीव्र इत्यादि अब जो ये शब्द के उदात अंगात धर्म है समझ रहे हैं कि नहीं हाँ जी और अर्थ जो है अर्थ के जो सामने पड़ा हुआ जो गाय है जो अर्थ है वह गोरी है काली है लंबी है चौड़ी है मोटी है तो उसके धर्म अलग है ना जी हाँ जी तो शब्द के तो धर्म हो गए उदात्त इत्यादि उदातरित इत्यादि तीव्रता मंदता इत्यादि और अर्थ के धर्म हो गए लाल पीला चौड़ा बड़ा मोटा इत्यादि वो अलग हो गया और ऐसे ज्ञान ज्ञान के धर्म ज्ञान का कोई रूप है क्या ना जी। ज्ञान को तो अरूप है ना जी तो ज्ञान अरूपता है उसमें रूप रहित है तो वो जो है अलग है रूपरहितता भी तो धर्म हो गया ना जी हाँ जी तो शब्द के धर्म अलग हैं, अर्थ के धर्म अलग हैं, और ज्ञान के धर्म अलग है जैसे जल के धर्म अलग हैं, अग्नि के धर्म अलग हैं, पृथ्वी के धर्म अलग हैं, तो धर्म के अलग अलग होने के कारण पदार्थ अलग अलग हो गया ऐसे ही शब्द अर्थ और ज्ञान के धर्म अलग अलग होने के कारण शब्द अर्थ और ज्ञान ये दिनों, दिनों अलग अलग है भिन्न भिन्न है एक तो है ही नहीं तो भिन्न भिन्न में हम अभेद का ज्ञान करते हैं ये नहीं की अभेद में भेद का ज्ञान करते सो तो यहाँ पर नहीं है समझे हाँ जी हाँ तो यहाँ पर ये करें कि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही बोल रहे हैं कि उनमें से जो सावितर का नामक जो समापत्ति है शब्दार्थ शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से या शब्द अर्थ ज्ञान इन विकल्पों से ज्ञान शब्द अर्थ और ज्ञान के भेदों के कारण विकल्पों से विकल्प माने प्रकार विकल्प मने भेद समझ गए हाँ जी क्योंकि तो शब्द अलग है अर्थ अलग है ज्ञान अलग है यही तो विकल्प है तो शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से के भेदों से या इसमें ऐसा भी कर सकते कर नारे भी करके शब्द अर्थ और ज्ञान इन भेदों के कारण शब्द अर्थ और ज्ञान इन विकल्पों से इन भेदों से अपना समाज ठीक अच्छा लग रहा है की शब्द अर्थ और ज्ञान के भेदों के कारण या भेदों से अंकिर्णा मिले जुले अंकिण का मतलब क्या होता है जी मिश्र था मिले जुले मिले जुले मिश्र तो मिले मिली जुली जो समापत्ति है मैंने कहने का प्राय है कि जिस समाधि में शब्द अर्थ और ज्ञान ये जो भेद हैं अलग अलग हैं परंतु अलग अलग होते हुए भी उनसे शब्द अर्थ और ज्ञान के भेदों से जो मिले जिले अभेदे न अभेद रूप से अविभाग रूप से तो मिली जुली जो समापत्ति है वह सवितर का समापत्ति कहलाती है, है। सवितर साव, का समापत्ति वह समाप्ति हुई सवित समाप्त समाधि समाधि वह समाधि है जिस समाधि में शब्द का भी ज्ञान होता है अर्थ का भी बोध होता है और जिसमें शब्द भी रहता है अर्थ भी रहता है और उसका ज्ञान भी रहता है उस शब्द का ज्ञान और उस अर्थ का ज्ञान समझे हाँ जी तीन मैंने शब्द भी रहा अर्थ भी रहा और ज्ञान भी रहा तीनों चीज जो है सबितर्क समाधि में होती है सबित सब, का समापत्ति में होती है इसलिए कह रहे हैं कि शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा मन उनमें से शब्द अर्थ और ज्ञान के भेदों से संकीर्णा मिले हुए मिले जुले का समापत्ति ही सबितर्क नामक समापत्ति होती है भाव ये हुआ सबितक नामक समापत्ति में समाधि में शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों का बोध होता है तीनों रहता है समझे हाँ जी जैसे उदाहरण यहाँ पर उसकी व्याख्या कर रहे हैं महर्षि वे बोलते तद यथा जैसे की गौ रीति शब्दों गौ ये शब्द है गौर की अर्थ जो सामने है गौ जो अर्थ है गौ को आपने देखा है ना जी हाँ जी तो सामने नहीं नहीं नहीं जो गौ है वो अर्थ है गौर की ज्ञानम ये ओ हो ये गौ इसको कहते हैं अर्थ जो गौ ये जो अर्थ है ये गौ ये ज्ञान की ये गौ है ऐसा जो ज्ञान ज्ञानम इति अविभागे विभक्ता नामपि अभी ग्रहणम मने जो विभक्त है अलग अलग है भिन्न भिन्न है शब्द अलग है अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है तीनों एक नहीं है तो अ मने विभक्ता नामपि अपनी विभक्तों का भी भिन्न भिन्न जो शब्द अर्थ और ज्ञान है उनका भी अविभागेन न दृष्टम ग्रहणम अविभाग मैने अभिन्न रूप से अविभागे ग्रहणम दृष्टम ज्ञान देखा जाता है अविभागे ग्रहण अविभागे न ग्रहण देखा जाता है समझ गया जी हाँ जी आप होता ही है आप देख लीजिए जब आप किसी चीज को जो सामान्य रूप से क्योंकि समाधि तो चित्त का भी धर्म है ना जी हाँ जी समाधि चित्ती का धर्म साधि हाँ में चित्त का भी मैं गलत चित्त का ही धर्म है तो समाधि चित्त का ही धर्म है तो वह समाधि तो जो मन की जो पांच अवस्थाएं हैं क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त और निरुद्ध एकाग्र निरुद्ध तो ये पांचों जो अवस्था है उन पांचों अवस्थाएं में समाधि लगती है न जी हाँ जी शुरू में पढ़ाया था ना जी पांचों हाँ पांचों में है मगर परम्परा समाधि में है समाधि जो है उसमें जो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में जो समाधि है वह योग नहीं है वह योग नहीं है ठीक है मैंने की सभी योग समाधि है परंतु तो सभी समाधि योग नहीं है यही ऐसे ही कहेंगे ना जी हां ठीक है हाँ। मैंने सभी योग समाधि है क्योंकि योग जो है वह सम्प्रज्ञात हो याज्ञात हो वह समाधि है ये योग है परंतु सभी समाधि योग नहीं है अर्थात आपको माने क्या बोलते हैं क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त में जो समाधि है लगती है हर व्यक्ति की वो जो है योग नहीं है तो उस समय भी जब हम लोग क्षिप्त में माने विक्षिप्त में जब होता है या क्षिप्त में या मूढ़ में किसी भी स्थिति में तो जब हम किसी चीज को देखते हैं हम आप जहां पर बैठे होंगे आप देखेंगे तो उससे आपको तीन चीज का मस्तिष्क में आता है ना जी तीनों एक साथ आता है शब्द भी आता है कि भाई इसका ये नाम है अर्थ भी सामने है और उसका बोध भी था कि ये सामने ये चीज है ये वस्तु है कंप्यूटर है जी आपके सामने या फोन है आपके सामने तो भाई ये देखते हैं जब उसको तो वो अर्थ का भी ज्ञान होता है अर्थ का भी बोध होता है और ये भी बोध होता है कि इस अर्थ का ये नाम है तो नाम का भी बोध हो गया नाम भी हो गया नाम भी मस्तिष्क में आ गया तुरंत साथ में और अर्थ भी हो गया और उसका ज्ञान भी हो गया कि भाई ये मोबाइल है तो शब्द अर्थ और ए, शब्द अर्थ और जो ज्ञान है तीनों अविभाग रूप से देखा जाता है कि नहीं हाँ जी अविभाग रूप से ज्ञान देखा जाता ना अविभाग रूप से यही करे कि अविभागे ग्रहणम दृष्टम अविभाग रूप से ग्रहण ज्ञान या बोध दृष्टम देखा जाता है क्या किसका विभक्ता नाम अपी विभक्तों का भी अलग बने विभाग जो प्राप्त हुए हैं विभक्त जो है विभक्त हुओं का भी ग्रहण देखा जाता है ज्ञान देखा जाता है जी हाँ जी तो ये ये कह रहे हैं कि यहां पर ग्रहणम दृष्टम ग्रहण देखा जाता है ज्ञान देखा जाता है अब आगे कह रहे हैं कि अब कैसे अलग अलग है और अविभाग रूप से ये है, तो ये कैसे बोलते विभज्य माना मैंने विभज्य माना माने विभाग को प्राप्त हुआ जो शब्द अर्थ और जो ज्ञान है ये तो बोलते विभाज्य माना अन्य शब्द धर्म विभाग को प्राप्त हुआ शब्द धर्म अन्य संति शब्द के धर्म अन्य है और अर्थ के धर्म अन्य धर्म अर्थ धर्म अर्थ के धर्म अन्य है और अन्य विज्ञान धर्म और ज्ञान के धर्म विज्ञान के धर्म है अन्य शब्द के धर्म हो गए उदात्मा स्वरित इत्यादि जो स्वर के उदात्मा स्वरित होता है वो और अर्थ के धर्म हो गया बड़ा छोटा इत्यादि वह काला है गोरा है लंबा है इत्यादि वो हो गया अर्थ के धर्म अलग है और विज्ञान धर्म ये अरूप है इसका कोई रूप नहीं है इत्यादि रूपहित तो इत्यादि तो ये विज्ञान धर्म तो विज्ञान धर्म अन्य विज्ञान धर्म तो तीनों अलग अलग हो के गए विभज्य मान विभाग को प्राप्त हुआ शब्द धर्म अर्थ धर्म और विज्ञान धर्म ये अन्य भिन्न भिन्न है अलग है विभज्य मान शब्द धर्म अन्य संति ऐसा करेंगे विभज्य माना शब्द धर्म अन्य संति विभज्य मान अर्थ धर्म अन्य सन्ति विभज्यमान विज्ञान धर्म अन्य संति मने विभज्यमान जो है विभाग को प्राप्त हुआ विभाग के योग्य हुआ विभज्य माने विभाग के योग्य सानत प्रत्यय है तो विभाग के योग्य तो हुआ जो शब्द धर्म विभाग को प्राप्त हुआ जो शब्द धर्म विभाग को प्राप्त हुआ शब्द धर्म अन्य है विभाग को प्राप्त हुआ अर्थ धर्म अन्य है विभाग को प्राप्त हुआ विज्ञान धर्म ज्ञान धर्म अन्य है इति शाम विभक्त पंथा एत्याम पंथा विभक्त इनका जो पंथ है इनके जो मार्ग है मैंने शब्द धर्म के जो मार्ग है पंथा मान मार्ग आब्द धर्म के जो मार्ग है अर्थ धर्म के जो मार्ग है और विज्ञान धर्म ज्ञान धर्म के जो मार्ग है विभक्त अलग है विभक्त है पृथक है दोनों एक नहीं है और उस भिन्न जो अलग अलग हैं उनमें अभिभागेन ज्ञान ग्रहण देखा जाता है अभिभागेन ग्रहणम दृष्टम मैंने दृष्टम अभिभाग के अभिभाग से ग्रहण देखा जाता है मने देखा जाता कि तीनों का ज्ञान एक मने एक ही मतलब तीनों घूले मिले हैं यही है संकीरणा सब अर्थ और ज्ञान तीनों घूल घूले मिले हैं समझे कि नहीं समझे हाँ जी हाँ जी हाँ तो आप जो बोल रहे थे कि भाई अभे गल, उल्टा बोल रहा था वो तो हाँ आप, आ, आप जो है उल्टा बोल रहे थे नहीं मैंने इस कारण बोला था कि गाय तो गाय है फिर भी उसके तीन हमने तीन विभाग कर दिए एक शब्द रूप में एक उसके पशु रूप में और एक में तो, गाय तो शब्द हो गया हाँ शब्द गाय जिसको संकेत कर रहे हैं वो अर्थ हो गया हाँ जी और उस गाय का ज्ञान हो गया हाँ जी तीन चीज होता है ना तो ये अभिभागेन अभिभाग से ज्ञान देखा जाता है समझ गए? हाँ जी। विकल्प ज्ञानात्मक वह दिखता है यदि व्यक्ति जब विचार करता है तो अलग अलग जैसे भाई ये अलग है अलग पर दिखता की धुला मिला है एक साथ ही हो रहा है आगे चले हाँ जी होते त्र सामपन्न योगिन योगवाद्य सधि प्रज्ञाया चेत शब्दार्थ ज्ञान विकलानुविद्धा उपाय वर्त संकीर्ण सी सबितुच्य बोल रहे हैं? कि सत्र उनमें सत्र का मतलब क्या है जी उनमे हाँ उनमें मैने शब्दार्थ ज्ञान भिन्ना नाम उनमें मैने शब्द अर्थ और ज्ञान जो है भिन्न भिन्न जो है शब्दार्थ ज्ञान जो भिन्न भिन्न है वो अन्यूनम यदि मिश्रणम मैंने उनका जो एक दूसरे के साथ जो मिश्रण है मिला जुला जो है उस मिश्रण है उस प्रकार के सविकल्प विषय में उस प्रकार के सविकल्प माने भिन्न भिन्न सहित वाले में जो है सविकल्प विषय में जो है वो तंत्र अर्थ हुआ तंत्र माने उनमें माने शब्द अर्थ और ज्ञान जो भिन्न भिन्न है उनमें जो समापन्न से योगी न उनमे जो समापन्न जो योगी है अर्थात उनमें जो जिस योगी ने अपने चित्त को लगाया हुआ है तो उनमें जो समापन्न है योगी का जो गवाद्यर्थ है उनमें उस योगी का जो गौ इत्यादि जो अर्थ है वह समाधि प्रज्ञा समारूढ़ वह समाधि प्रज्ञा समाधि की जो बुद्धि है समाधि की जो प्रज्ञा है उनमें समारूढ़ उनमें समारूढ़ होता है वह उनमें ही वह आरूढ़ होता है क्योंकि समाधि के प्रज्ञा में योगी के मन उनमें जो समापन उनमें जो योगी ने अपने मन को जो लगाया तो उन शब्द अर्थ और ज्ञान भिन्न भिन्न शब्द अर्थ और ज्ञान के जो अन्य एक दूसरे का जो मिश्रण है अविभागिन जो ज्ञान जो देखा जाता है तो उनमें जो है उनमें प्राप्त उनमे समापन जो योगी है उनमे युक्त जो योगी है उनमे अपने चित्त को लगाए हुए जो योगी हैं, उन योगी को जो अर्थ गवादी इत्यादि जो अर्थ है वह अर्थ समाधि प्रज्ञा में समारूढ़ होता है उसमें स्थित होता है आरूढ़ समझते हैं ना जी आरूढ़ का वैसे शब्दार्थ हुआ कि चढ़ा हुआ हो चढ़ा हुआ है हाँ उसका। हाँ। तो उसमें बोल रहे की योगी के समाधि प्रज्ञा में गौ इत्यादि जो अर्थ है वह उन शब्द अर्थ और ज्ञान में समापन जो योगी है उन योगी की सम समाधि प्रज्ञा में गौ इत्यादि और वह यदि शब्दार्थ ज्ञान विकल्पानुबिद उपाय वर्तते वह समाधि प्रज्ञा में तो आरूढ़ हुआ वो योगी की गौ इत्यादि अर्थ जो है समाधि प्रज्ञा में समारूढ़ होता है तो अर्थ समारूढ़ तो होता है परंतु यदि वह शब्द अर्थ और ज्ञान का जो विकल्प है जो भेद है उनसे अनुबिध जब वह समारूढ़ जो हुआ अर्थ वह अर्थ जब शब्द अर्थ और ज्ञान से अनुबिद होता है जी वो जो गौ इत्यादि अर्थ जो समारूढ़ है समाधि प्रज्ञा में वह समारूढ़ समाधि प्रज्ञा में गौ इत्यादि समारूढ़ जो गौ इत्यादि अर्थ है वह शब्द अर्थ और ज्ञान का जो विकल्प है जो भेद है उनसे अनुबिध उपावर्तते जब अनुबिध होता है उससे जब अनुद्ध उपावर्तते मतलब आवर्तित होता है उससे युक्त होता है उपमान समीप मने उससे अनुबेदीप तो में जब होता है अर्थात तो वह समारूढ़ जो है वह समाधि प्रज्ञा में गौ इत्यादि जो अर्थ है योगी के समाधि प्रज्ञा में तो वह अर्थ जो है शब्द अर्थ और ज्ञान ये जो भिन्न भिन्न है इनके इनसे जब वह अनुबिध होता है तो साकीर्णा समापत्ति वह जो मिली जुली जो समापत्ति है सवितर्कुच वह सवितर्क समापत्ति कहलाती है सवितर्क समापत्ति उसके कही जाती है माया जी हाँ जी अब जो है आगे की व्याख्या कर रहे हैं सैतालीसवे नंबर सूत्र की उसकी ये भूमिका के रूप में बता रहे हैं कि सवितर का समापत्ति है तो दूसरा निर्भित समापत्ति निर्भित समापत्ति के संबंध सम्बन्ध कर रहे हैं। बोलते यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो सुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यम समाधि प्रज्ञायाम स्वरूप मात्रेन मात्रेण अवस्थित अर्थ सपस्वरूपाकर मात्रा एवं अवच्छिद्यच निर्भित समापत्ति ही बोल रहे निर्वितर का समापत्ति के संबंध में कहते भाई निर्वित समापत्ति क्या है बोलते यदा मैने जब जब पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध अश्रुता अनुमान ज्ञान विकल्प सुनयाम बोल रहे हैं कि देखो हम जब किसी भी अर्थ को देखते हैं तो उस अर्थ में उस अर्थ को संकेत करने वाला भी शब्द होता है ना शब्द ये शब्द जैसे गौ हमने पीछे अभी पढ़ा तो गौ शब्द है उस शब्द के द्वारा संकेत किया गया हुआ है परमात्मा के द्वारा उस शब्द के संकेत शब्द से हम किसी भी वस्तु का संकेत करते हैं किसी भी अर्थ का संकेत करते हैं। करते ना जी हाँ जी तो उस शब्द के संकेत से ज्ञान उत्पन्न होता है होता है कि नहीं होता है हाँ जी और साथ साथ तो शब्द के संकेत से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उस ज्ञान की स्मृति होती है मने यहाँ पर ये यह जो है हम जब किसी भी पदार्थ को देखते हैं तो क्या होता है एक तो शब्द का ज्ञान होता है शब्द का ज्ञान होता है फिर अर्थ का ज्ञान होता है तो शब्द के द्वारा जो संकेत किया गया उस संकेत हमने जो किया तो शब्द के द्वारा जो संकेत किया गया पदार्थ ओम और उस पदार्थ की जब स्मृति होती है जब आप हमको देखेंगे या मैं आपको देखूंगा तो देखने के बाद क्या होगा एक तो सामने प्रत्यक्ष दिखा और दूसरा हमसे संबंधित हाँ जी हमसे संबंधित पीछे जो हमने ज्ञान अनुभव किया था उसका भी विस्मरण होगा कि नहीं उसका भी विस्मरण होगा ना इसका मतलब हुआ कि ये करें कि शब्द का संकेत शब्द संकेत ये करें कि शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो मान शब्द के संकेत से इसमें ज्ञान भीतर में छिपा हुआ है समझ लीजिए इस शब्द के संकेत से उत्पन्न जो ज्ञान है शब्द के संकेत से उत्पन्न जो ज्ञान है वह ज्ञान किस रूप में होता है वह स्मृति के रूप में होता है पीछे बार प्रत्यक्ष भी होता है पर पीछे स्मृति के रूप में भी होता है तो वो स्मृति के रूप में जो है उसके परिशुद्ध उसके परिशुद्ध होने जाने हो जाने पर अर्थात उसके अलग हो जाने पर वह स्मृति जब हम किसी भी चीज को देख रहे हैं और देखते समय पिछला जो स्मृति है वह स्मृति न हो बस सामने जो पदार्थ है उस पदार्थ को ही देख रहे हैं उसके संबंध में पीछे क्या अनुभूति हुई थी क्या ये सामान्य रूप से तो परमात्मा की जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को देखता है तो पिछले भी अनुभव को साथ में लाता है ना जी जी परंतु निर्वतर का समाधि जो होती है उसमें स्मृति समाप्त हो जाती है पिछली स्मृति को नहीं उठाता है वर्तमान समय में जो पदार्थ है बस उसी को ही वो देखता रहता है उसी का ही वह बोध करता रहता है इसलिए यहाँ पर कहा कहें कि शब्द संकेत स्मृति परिशु शब्द के संकेत से जन्य ज्ञान की स्मृति हट जाने पर उसकी स्मृति के हट जाने पर परिशु हो जाने पर ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं दूसरा शब्द संकेत मैने शब्द, सं, शब्द संकेत और स्मृति शब्द संकेत से उत्पन्न जो ज्ञान है वो और वो पदार्थ का जो पिछला जो ज्ञान है पदार्थ हमने जो का उसका जो अनुभव हुआ वो दोनों का ये कर सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर स्मृति के अंतर्गत सवाल गया स्मृति के अंतर्गत जो है शब्द संकेत से उत्पन्न ज्ञान की स्मृति उस अर्थ की स्मृति अनुमान के ज्ञान से उत्पन्न जो स्मृति तब हो जाएगा इसलिए यहां पर तो केवल वेद व्याजी जो है कह रहे शब्द संकेत स्मृति माने शब्द के संके शब्द के संकेत या शब्द के संकेत से उत्पन्न स्मृति के परिशु होने पर श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यम और श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान श्रुत ज्ञान और अनुमान, अनुमान ज्ञान श्रुत ज्ञान मतलब क्या हुआ जी शब्द प्रमाण के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान है सुने हुए जो ज्ञान है तो श्रुत ज्ञान शब्द प्रमाण हो गया ना जी और फिर अनुमान जो अनुमान के द्वारा भी जो जन्म ज्ञान है तो अनुमान तो ज्ञान श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के जो विकल्प है जो भिन्न भिन्न है जो भेद है तो श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के विकल्पों के विकल्पों से शून्य माने जिस समाधि में जिस समापत्ति में श्रुत ज्ञान भी नहीं हो और अनुमान ज्ञान भी नहीं हो श्रुत से शून्य और अनुमान ज्ञान से शून्य और शब्द संकेत से उत्पन्न जो स्मृति है शब्द शब्द के संकेत शब्द से जो हमने किसी भी पदार्थ का संकेत किया और उस संकेत से जो जन्य स्मृति है उसके भी परिशुद्ध होने पर इससे भी शून्य श्रुत अनुमान ज्ञान के विकल्पों से शून्य होने पर समाधि प्रज्यायाम समाधि प्रज्ञा में समाधि की जो प्रज्ञा है उसमें स्वरूप मात्रेन अवस्थितो अर्थ मैने अर्थ का जो स्वरूप है वास्तविक जो स्वरूप है उस तो स्वरूप मात्र से अवस्थित जो अर्थ है स्थित जो अर्थ है तत्स्वरूपाकार मात्र तया एव अवच्छिद्य थे मैने तत्स्वरूपाकार मात्र मैने उस वस्तु का जैसा स्वरूप है तो तत् स्वरूपाकार मात्र से ही मात्रतया मन मात्रता से ही मात्र उस स्वरूपाकार मन स्वरूप से ही अवच्छे वह अवच्छेद थे वह स्थित होता है पृथक होता है अर्थात कहने का अभिप्राय है कि सवितर का जो समापत्ति थी उस सवितर का समापत्ति में शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों था परंतु इसमें क्या होता है न श्रुत ज्ञान होता है मन ज्ञान भी नहीं रहता वह ज्ञान जो है वह ज्ञान भी हट गया शब्द भी हट गया और केवल मात्र केवल तो जो अर्थ है वो तो अर्थ का जैसा स्वरूप है मतलब तो स्वरूप मात्र से जो अवस्थित अर्थ है तो उस स्वरूपाकार मात्रता स्वरूपाकार मात्रता से ही उस स्वरूपाकार मात्र से ही जो है वह स्थित रहता है और वह निर्वितर का समापत्ति और वह जो है निर्वितर का समापत्ति होती है समाधि प्रज्ञा में जो अव समाधि प्रज्ञा में जो स्वरूप मात्र से अवस्थित अर्थ अवच्छिदे मान युक्त किया जाता है युक्त होता है तत्वरूप आकार मात्र तया है उस स्वरूप जैसा उसका स्वरूप है उसी आकार रूप से जो है जब अवच्छिदे स्थित होता है तो वह निर्भित का समापत्ति कहलाती है वह निर्भित समापत्ति समझ गया जी हाँ जी और करे तत् परम प्रत्यक्षम वह जो प्रत्यक्ष है उस समय जो केवल वस्तु की जो प्रतीति हो रही होती है उसमें जो शब्द और उस अर्थ का जो ज्ञान वो जाए केवल अर्थ मात्र की प्रती होगी तो वह परम प्रत्यक्ष है वह श्रेष्ठ प्रत्यक्ष है परम माने उत्तम वास्तविक प्रत्यक्ष जो वही प्रत्यक्ष है ने परम प्रत्यक्ष है श्रेष्ठ प्रत्यक्ष है त्रुतानुमान योह बीजम वह जो है श्रुत और अनुमान श्रुतानुमान योह बीजम श्रुत और अनुमान श्रुत ज्ञान और अनुमान जो ज्ञान है उसका वह बीज है वही बीज है वह जो परम प्रत्यक्ष है जिसमें शब्द और ज्ञान का अभाव है मन वो है ऐसा जो ज्ञान उसका जो अभाव है उनसे रहित जो श्रुत अनुमान के ज्ञान अनुमान जो ज्ञान है उनसे उनका जो बीज है उनका जो कारण है वह प्रत्यक्ष है कहने का पे है कि प्रत्यक्ष पर ही आधारित है शब्द और प्रत्यक्ष पर ही आधारित है अनुमान और किस प्रत्यक्ष पर तो परम प्रत्यक्ष पर उसी बात को आगे करे कि तथा श्रुतानुमान प्रभवत उस परम प्रत्यक्ष से श्रुत और अनुमान की उत्पत्ति होती है श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान जो है इसकी उत्पत्ति किस होती है परम वहां पे परम प्रत्यक्ष से वह उत्कृष्ट जो प्रत्यक्ष से करे न च्रुतानुमान ज्ञान सहभूतम तद दर्शनम बोल रहे श्रुत और अनुमान ज्ञान सहभूतम साथ तद न भवती मैंने श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के साथ वह दर्शन नहीं होता है तद दर्शनम वह जो ज्ञान है दर्शनम मान ज्ञानम वह जो ज्ञान है अर्थ का जो ज्ञान है तो वह ज्ञान श्रुत और अनुमान के ज्ञान के साथ नहीं होता है बल्कि श्रुत और अनुमान ज्ञान से रहित होता है समझ गए जी एक बार और करते हैं इसको जो जो दर्शन है उसका ज्ञान जो है तम वह जो दर्शन है किसका दर्शन अर्थ का दर्शन अर्थ का जो ज्ञान है वह अर्थ का ज्ञान श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के साथ नहीं होता आप जब किसी भी पदार्थ को देखते हैं जो देख रहे होते हैं उसके संबंध में आप शब्द के द्वारा आपने पढ़ा हुआ है कि इसका ऐसा सा स्वरूप है या उस वस्तु के संबंध में कि ऐसा है एक तो ये दूसरा प्रत्यक्ष भी हो रहा है तीसरा जो है अर्थ जो सामने प्रत्यक्ष है और तीसरा जो है आपको उसका ज्ञान भी है भाई ये गौ है या ये चीज है तो यहां पर करें यार अनुमान भी आपने उसके संबंध में जिस चीज के संबंध में शब्द से पढ़ा उसके संबंध में आपने अनुमान भी किया है कि ऐसा ऐसा इसका स्वरूप होता है अनुमान भी किया है तो अब जो है वो वो जो दर्शन होगा वह जो अर्थ का जो दर्शन होगा तब दर्शन मने शब्द अर्थ और ज्ञान में से जो अर्थ की जो प्रती हुई अर्थ का जो निर्भाष हुआ अर्थ का जो दर्शन हुआ वह श्रुत ज्ञान से शून्य है श्रुत ज्ञान के साथ नहीं होता हुआ और न अनुमान ज्ञान के साथ होता है क्योंकि सभी तर्क में तो श्रुत ज्ञान भी रहता है और अनुमान ज्ञान भी रहता है समझ गया एक ही विषय रहता है यदि ईश्वर है तो ईश्वर ही विषय हालांकि ईश्वर तो इसमें होता नहीं है तो सबितक है मैं गलत बोल दिया मैंने जो भी संसार के पदार्थ होंगे या ईश्वर में भी दिया जा सकता है ऐसी बात नहीं है यदि वह है तो आपने ईश्वर के संबंध में जो समझा ईश्वर के संबंध में आपने जो समझा आपने जो पढ़ा हुआ है वेद से और साथ साथ जो है आप मैंने जो आपने वेद से पढ़ा और फिर अनुमान भी किया क्योंकि तो परमात्मा जन्म नहीं ले सकता जन्म लेगा तो वह जो है वह उसकी निराकारता समाप्त हो जाएगी उसमें छेद हो जाएगा वह अखंडता समाप्त हो जाएगी इत्यादि इत्यादि आपने ऐसा अनुमान के द्वारा भी जान लिया और साथ साथ आपने प्रत्यक्ष भी किया ईश्वर का तो इसमें यदि आप ये करेंगे तो वो तीनों चीज रहेगा हालांकि उसमें असंप्रजात समाधि में होती है असंप्रज्ञा समाधि की बात नहीं करी है मेरे मुख से निकल गया ऐसी बात तो परंतु तो ऐसा घटाया जा सकता है असंप्रजात समाधि की अलग चीज है ये संप्रज्ञात समाधि में सवितर का संप्रज्ञा समाधि का स्तर है तो आप गऊ इत्यादि जो भी पदार्थ है जो भी चीज आप देखते हैं तो जो चीज भी देखे तो उसमें आपने शब्द से जो गौ के बारे में पढ़ा हुआ है या आप मेडिकल वाले जो कुछ भी पढ़े तो एक तो आप पहले आपने पढ़ा होगा तो आप वो भी उसके पढ़े हुए शब्द के द्वारा जो आपको मस्तिष्क में ज्ञान हुआ वो भी मस्तिष्क में आपका संस्कार है दूसरा आप सीधे प्रत्यक्ष देख रहे हैं उसी चीज को वो भी आपे कर रहे हैं तो वो भी है तीसरा है उस, कि उसका ज्ञान भी हो रहा है उसका ज्ञान भी हो रहा है तो सीधे इसमें कर रहे कि निर्वित में क्या होता है श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के साथ वह ज्ञान नहीं होता केवल अर्थ का ज्ञान होता है केवल मात्र अर्थ का ज्ञान अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे आप फिल्म देखने के लिए गए और फिल्म देख रहे हैं अमिताभ बच्चन का फिल्म देख रहे हैं तो अमिताभ बच्चन का फिल्म देख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं आपको वो उसी में रुचि है आप पूरा आपकी समाधि लग गई फिल्म देखने में तो उसमें जो है आपका क्या होगा सवितरता जो होगा तो आप उसमें क्या होता है कि आप देख भी रहे हैं आपको ये भी ज्ञान हो रहा है कि ये अमिताभ बच्चन है और ये भी जान हो रहा है कि आपने अमिताभ बच्चन के संबंध में पेपर में पढ़ा था या इस तरीके से या किसी ने कहा था कि ऐसा ऐसा इसके अंदर गुण है या इस फिल्म में भी अभी जो है कि पिछला फिल्म हमने जो देखा था उसमें भी वही हीरो अमिताभ बच्चन था और इसमें भी वही हीरो अमिताभ बच्चन है तो है यहां पर आप जो देख रहे हैं फिल्म इसी के संबंध में ज्ञान कर रहे हैं परंतु तो इसमें आपको अमिता बच्चन है ये भी ज्ञान हो रहा है इस फिल्म को मैं देख रहा हूँ ये भी ज्ञान हो रहा है और साथ साथ जो है उसके संबंध में जो भी आ, अनुमान या आपने जो है क्या बोलते हैं कि ए, किसी से सुना वो सब मस्तिष्क में आ रहा है परंतु है ये सब लेकर के आप देख रहे हैं और एक ऐसी स्थिति होती है कि जब आप वह उसमें ये भूल जाते हैं कि अमिताभ बच्चन है बस केवल मात्र वह वहां पर जो सीन दिखा रहा है उसमें उसमेंग्रता है उसमें ही जब बच्चन है ठीक है केवल तो मात्र अर्थ मात्र की जब प्रती हो रही होती है उसमें शब्द का ज्ञान या वह शब्द इसका नाम अमिताभ बच्चन है ये भी समाप्त हो गया इसकी अः फिर जो है श्रुत ज्ञान भी समाप्त हो गया अनुमान उसके समझ में कुछ वर्तमान सामने में जो है उसी में जब ये आपका मन सदाकार हो गया वह निर्वितर श्रोतानुमान ज्ञान सहभूतम त्रोत और अनुमान ज्ञान के सहभूत वह दर्शन नहीं होता केवल मात्र जो दर्शन होता है जो ज्ञान होता है दर्शन ज्ञान वह होता है अर्थ का ज्ञान होता है उस समय समझ गए हाँ जी तस्मात असंकीर्ण योगिनो योगि निर्वित समाधि इति दर्शनम का या समापत्ते अक्षणम दृत्यते बोल रहे कि तस्मात इसीलिए बोल रहे कि निर्वित समाधि से उत्पन्न जो दर्शन है जो ज्ञान है निर्वतर्क नामक जो समाधि है या समापत्ति है उससे उत्पन्न जो ज्ञान है योगी को जो उत्पन्न जो ज्ञान है वह प्रमाणांतरण असंकीर्णम ऐसा अनु हो जाएगा कि भिन्न जो प्रमाण है श्रुत जो प्रमाण माने शब्द प्रमाण और जो अनुमान प्रमाण है उन प्रमाणांतर से असंकीर्ण है मने मिला हुआ नहीं होता मिला जुला नहीं होता है समझ लिया वह ज्ञान वह ज्ञान अन्य प्रमाण मने न श्रुत प्रमाण से न अनुमान प्रमाण से असंकीर्ण होता है वह ज्ञान निर्वित समाधि में उत्पन्न जो ज्ञान होता है केवल उस अर्थ का ज्ञान हो रहा होता है इस प्रकार नि निर्वित या सूत्रन सूत्र लक्षण इस प्रकार जो, का जो है निर्वित नामक जो समापत्ति है निर्वित जो समापत्ति है समाधि है उस अस्या मन इस निर्वित समापत, समापत्ति निर्वित समापत्ति का की ये सूत्र के द्वारा लक्षण ज्योत्यते कही जाती है समापत्ति का जो लक्षण है का हो जाएगा माने इस निर्वितरक समापत्ति का लक्षण सूत्रे न्योत्य सूत्र के द्वारा ज्योति किया जाता है बताया जाता है प्रकाशित किया जाता है कहा जाता है समझ गए हाँ उन्होंने जो कहा उसी भूमिका रूप में कहा उसी को सूत्र के द्वारा कहा गया है कि स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य शून्य बार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर क्या है स्मृति परिशुद्ध स्मृति के परिशुद्ध होने पर मैंने शब्द शब्द संकेत की स्मृति शब्द संकेत से उत्पन्न ज्ञान की स्मृति श्रुत ज्ञान की स्मृति शब्द प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान की स्मृति और अनुमान प्रमाण से उत्पन्न जो ज्ञान है उसके स्मृति के परिशुद्ध होने पर उस स्मृति के हट जाने पर तो समझ गया जी आंधी। स्वरूप शून्य इवा मानो स्वरूप चित्त का जो अपना रूप है बुद्धि का चित्त का जो अपना रूप है प्रज्ञा का जो अपना रूप है बुद्धि का जो अपना रूप है उससे शून्य मानव की वह शून्य है वह चित्त को माने उस चित्त का ज्ञान नहीं होता उस समय भूल सा जाता है स्वरूप शून्यम इवा माने मानो जैसे स्व माने स्व माने चित्र यहां पर लेता है चित्र के जो रूप है उससे रहित अर्थमात्र निर्भाषा अर्थमात्र की प्रतीति होती है वही निर्भित है अर्थमात्र की प्रतीति निर्भाषा ने प्रतीति निर्भर का है। समझ जी? हाँ जी। आ, इसी बात को अर्थ के रूप में करें देखिए। का समाप्त करते हैं? या ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्ध ग्राह्य परक्ता प्रज्ञा स्वम इव प्रज्ञानूपम ग्रहणात्मक त्यक् पदार्थ मात्र स्वरूपा सा निर्वितर का समापत्ति ही बोल रहे हैं कि ये जो निर्वितर का समापत्ति है या माने जो शब्द संकेत श्रोता अनुमान ज्ञान उस ज्ञान के साथ शब्द संकेत को जोड़ जो देंगे श्रुत को जोड़ देंगे अनुमान को ज्ञान कर देंगे माने शब्द के संकेत से उत्पन्न ज्ञान और श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान मैंने श्रुत मैने शब्द प्रमाण के द्वारा एक तो हुआ शब्द संकेत शब्द संकेत और शब्द प्रमाण में दोनों में अंतर है तो ध्यान रखिएगा शब्द संकेत मतलब हुआ कि जब ये गौ है तो इस पदार्थ का नाम यह गौ है तो यह गौ के द्वारा जो अर्थों का संकेत कर रहे हैं वो शब्द के द्वारा संकेत हो गया समझ गया जी तो उस शब्द के संकेत से उत्पन्न जो ज्ञान एक और दूसरा हुआ शब्द प्रमाण वेदादि जो शब्द प्रमाण है या जो भी शब्द प्रमाण है उस प्रशब्द प्रमाण से उत्पन्न जो ज्ञान सुना हुआ जो ज्ञान और अनुमान ज्ञान इस अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्ध हो ये जो विकल्प है ये जो शब्द संकेत से उत्पन्न ज्ञान श्रोत ज्ञान और अनुमान ज्ञानों का ज्ञान का जो विकल्प है ये जो भेद है इनके जो भेद हैं, है, इन विकल्पों के जो स्मृति ये जो भिन्न भिन्न जो है इनकी स्मृति के परिशुद्ध होने पर अर्थात इनके स्मृति समाप्त हो जाने पर माने शब्द शब्द के संकेत से जन ज्ञान की स्मृति समाप्त हो जाने पर श्रुत सुने हुए ज्ञान की स्मृति समाप्त हो जाने पर अनुमान ज्ञान की स्मृति परि समाप्त हो जा परिशु हो जाने पर समाप्त हो जाने पर ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा जब समाप्त हो गई तो ग्राह्य जो विषय है ग्रहण करने योगी जो विषय है उसके स्वरूप जो है उससे उपरक्त उससे उपरक्ता प्रज्ञा उससे उपरक्त जो प्रज्ञा है उससे युक्त जो बुद्धि है उससे उपरक्त जो चित्त है वह स्वम इव प्रज्ञा रूपम बोल रहे स्व इव प्रज्ञा रूपम ग्रहणात्मकम इव मान जैसे मानो स्वम तो माने प्रज्ञा रूपम प्रज्ञारूपम माने ग्रहणात्मकम ये जो ग्रहणात्मक है जो इंद्रियना ग्रहण इंद्रिय है ना जी हाँ जी ग्रहण मान इंद्रिय तो इंद्र माने जिसे ग्रहण करते हैं तो प्रज्ञा रूप जो ग्रहण स्वरूप वाला है इंद्रिय स्वरूप वाला है उसको त्यक्ता त्याग कर वह प्रज्ञा खुद के स्वरूप को त्याग देता उसमें वो जो प्रज्ञा है वो जो बुद्धि है वो जो चित्त है उसके खुद मानो वह है चित्त परंतु वह चित्त भूल जाता है अरत जीवात्मा योगी जो है चित्त के स्वरूप को समय भूल जाता है केवल मात्र केवल अर्थ रहता है वह रहता है परंतु समय चित्त चित्त का जो स्वरूप है वह नहीं रहता उस समय उसमें तो चित्त का स्वरूप तो रहता है सभी तरह में परंतु इसमें चित्त का स्वरूप नहीं रहता तो बोल रहे हैं कि ग्रहणात्मक तक पदार्थ मात्र स्वरूप जब वह प्रज्ञा जब वह चित्त जब वह बुद्धि पदार्थ मात्र स्वरूपवादी जब हो जाती है ग्राह्य स्वरूपा पन्न में स्वरूपा पन्ना, पन्ना इव पन्ने भा भा भा और मनो पन्न पन्ना इब पन्ना इव ऐसा है कि ग्राह्य स्वरूप जैसा बना हुआ ग्राय स्वरूप इव बने जैसा मन ग्राय स्वरूप से आपन्न जैसा होता है बना हुआ होता है सा निर्भितर का समापत्ति ही वह का समापत्ति कहलाती है उसको का समापत्ति कहते हैं निर्वितर समापत्ति कहते हैं समाधि कहते हैं मने वह चित्र उस स्वरूप वाला हो जाता है उसका जो अपना वास्तविक स्वरूप है वह भूल सा जाता है और उस स्वरूप वाला हो जाता है केवल अर्थ ग्राही जो पदार्थ है वही वाला हो जाता है उसको कहते हैं निर्वितर का समापत्ति समझ गया ये करने का अभिप्राय हुआ तरका में शब्द अर्थ ज्ञान तीनों रहता है तरका में केवल केवल अर्थ अर्थ है। उसमें शब्द का भी ज्ञान रहता है अर्थ का भी ज्ञान रहता है मन अर्थ भी रहता है और वह ज्ञान भी रहता है शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों रहता है उसके अंदर और निर्वितर में केवल अर्थ का दर्शन होता है अर्थ मात्र रहता है अर्थ मात्र भाषित होता है नव समय शब्द के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रहता है न श्रुत न अनुमान ज्ञान की स्मृति इन किसी की भी स्मृति नहीं रहती है समझ गए हाँ जी कोई प्रश्न है तो पूछिए अब समय हो गया अभी, अभी तो आज तो इतना ही आज तो अब कल जो है हालांकि मैं भी बाहर हूँ अभी मैं न्यू जर्सी में हूँ अच्छा समय पढ़ा हाँ न्यू जर्सी हूँ तो वैसे आप नहीं बोलते तभी मैं तो बोलता ही कि कल मैं नहीं पढ़ाऊँगा अच्छा अच्छा नहीं कल मुझे भी काम है चलो तो तो बन गया तो फिर आप शुक्रवार को वापस वहीं पे आ... हम मैं तो बस आज ही रात में निकल रहा हूँ बस से अच्छा, जा रहा हूँ अच्छा अच्छा तो भी तो, जो है कि कोई बीमार था उसे को देखने के लिए आया था अच्छा, परसों अच्छा, अच्छा। तो फिर जो है की यहाँ पर और एक बच्ची मिल लिया अपने भान जाए तो इसीलिए जो कि मैं यहाँ पर हूँ आज ही जाऊँगा शाम में जाऊंगा कल मैं ग्यारह बजे से बारह बजे तक तो पहुँच जाऊंगा अच्छा अच्छा तो आप नहीं बोले सभी बोलता है की कल मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा चलिए हो गया दोनों तरफ तो काम बन गया ठीक तो जी जी जी जी कोई प्रश्न है इस संबंध मेंजिएगा विचार कीजिएगा मंत्र पाठ करते हैं हाँ जी ओ पूर्णमादायशिषा श्राश्ते धन्यवाद आप कब ओम